लाल की जय ओम ृंदवारी भगवते सत्यवती हृदय नंदमसम जगत्सर्ग सरार नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगदाम प्रवर्तिमितरे चैत वंदे हम तस्य हरे श्री सहगान वितं गुरोकमल श्रीगुरू वैष्णवाम साग तं साध्विम सा श्री देवा, श्री कृष्ण कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्यौं श्रीराधा युग संकर्तिथर कमलायरधर्म वन्दे जगत कृष्ण पदारे ये वक्षोज प्रणीत्रे विरति स्थितो अंगरात्म स्वतः काश्मीरं कलिशोणि मो परकने कस्तूरिकां नीमा श्रीकण्ठं च लब्रान तेह्री निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कारि यो तु उक्तम देवीं संस्कृतं व्यास ततो जयमुदिरे वाञ्छाकल्पतर भिक्ष कृपा संुप्रे उचो तमम पाहुनिव्यो वैश्वीयभूः केशवी समातन प्रभु करवां वराशे हे रूप दुर्गति जनैः दयारूप हे पित्युकुसुवते रहुना सुतासो श्रीजीवे कुमकुमते दयामरा बोलो सुभन आवत्य हवी लाल की जय परो एरिया स्पीशीज जिसमें प्रेम की अद्भुत विशेषताएं उनका प्रेम में मरण ही जीवन होकर तो उस प्रसंग में कह रहे हैं कि हंत मम राग सखी बड़ी कुशल है अब ये कुशल सत्य के अर्थ में भी है और कुशल कहीं उल्हाने के अर्थ में भी है दोनों तो प्रशंसा और निंदा दोनों ही अर्थों में कुशल है काक वक्रोक्ति में कह रही है नीचे की पंक्ति में तो काोक्ति में है ऊपर की पंक्ति में वो जसाथल अभी सखी वास्तव में तू सेवा कुशल है सेवा कुशलता यह कि समय के अनुसार जो वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को तू उपलब्ध करा देने वाली है जैसे इस समय मैं यदि व्योग में अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हूं तो तू मलयाचल विष्प मलयाचल चंदन उस चंदन की पंख को तुम जी लगा रही है पर तो मेरे दोष के कारण या जो मलयाचल है ये जो मलय चंदन है या मेरे लिए मानो विष का पंख हो गया तू तो लगा रही है कुशलता के साथ में तो एक उल्हाना भी हो गया प्रशंसा भी हो गई भी हो कि कैसी कुशल है यह हंसी भी होगी, एक परिहास भी हो गया और साथ ही साथ में सखी जो कर रही है वो तो कुशलता का कार्य ही कर रही है कि तू पंख मेरे ऊपर लगा रही है चंदन की जो अः चंदन घिसा हुआ उस तो चंदन के पंख को तू मेरे ऊपर लगा रही है अरे सखी तू बड़ी चतुर है परंतु तो मेरे दोष के कारण यह मल्याचल ही मेरे लिए विश्वपनकम हो गया विश्व को हो गया है। विशंतम हिते हया तू मेरे शरीर के ऊपर जो मल्याचल लगा रही है चंदन चंदन लगा रही है वह तो हिते हया दधती हित विचार करके लगा रही है कि शायद चंदन लगाने से मेरा विरहता कुछ शांत हो जाए परंतु यह बेरहताप शांत नहीं हो रहा है या तो उल्टा विषप की तरह से मेरे मेरे को बढ़ा, बढ़ा। उल्टी बात हो गई है तो विष की तरह से तू जिसको चंदन समझ रही है वो चंदन नहीं है क्योंकि यह कहा जाता है कि चंदन बनना है चंदन के पेड़ के ऊपर जयले में सांप लटके रहते हैं तो उनकी जो विष है वही मानो उन चंदन में कहीं व्याप्त हो गए हैं और उसके द्वारा वो विष ही मुझे उल्टा और पीड़ा प्रदान कर रहा है हंत मम राग रंग अरे सखी मेरा ये राग रंग के समान है और रंग जो है वो कोई चंदन मंदन लगाता है कि रंग तो, हाल वैसे ही रहता है। तो मम राग रंग मेरा यह राग एक रंग के समान है अब चंदन लगा करके इसका आभूषण इसके इसे कमल लाल से अलंकृत करके तू क्यों इसे कलंकित कर रही है अली सखी मेरा राग रंग यह राग रंक के समान है यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि यदि यह रंग नहीं होता तो अभी तक अपने का त्याग कर देता इस राग में कहीं भी श्रेष्ठता नहीं है इस राग में आभिजात्यता उच्च नहीं है इसलिए ये अभी तक विराजमान है मेरे प्राण अभी तक विराजमान है यदि ये कोई भी इज्जतदार व्यक्ति होते ये यदि कोई धनिक को और संभ्रांत व्यक्ति होते तो ये प्राणों का त्याग कर देते पर मेरे राग ने प्राणों का त्याग नहीं किया है इससे पता लगता है मेरे प्रेम ने प्राणों का त्याग नहीं किया है इससे पता लगता है है कि मेरे या प्रेम या रंग के ही है, इसमें नहीं अन्यथा राग में तो अनेक अनेक ने, अनेक अनेक महापुरुषों ने प्रेमियों ने अपने प्राणों को तुरंत ही त्याग कर दिया जैसे उस विधता भार्य ने जिसको ज्ञ ब्राह्मणों ने बंद कर दिया था घर के भीतर पर उससे अपने प्राणों का त्याग हो गया जैसे उस गोपी को जिसको के पति मंदिर गोपो ने बंद कर दिया था वह देह परिवर्तन करके श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई ऐसे बहुत सारे जो दृष्टांत हैं वो बहुत सारे दृष्टान्त यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं जिनके कारण सिद्ध हो रहा है कि मेरा प्रेम यह अत्यंत अत्यंत रंग होकर के ही बिराजमान है कादम्बरी आदि में उन्होंने भी अपने देह का त्याग कर दिया था जागरिक पत्नियों ने अपने देह का त्याग कर दिया गोपियों ने अपने देह का त्याग कर दिया इसलिए मेरा यह प्रेम रंग ही है यह श्रेष्ठ नहीं है यदि श्रेष्ठ होता तो कृष्ण कृष्णपयोग में क्या जीवित रहता यहाँ पर यही कह रहे हैं कि रहितम प्रेमा मां विषे लोग पुरानी आर्य उसका श्री जी गोस्वामी जी ने श्रीमदभागवत में टीका में प्रयोग किया कि छल रहित प्रेम संसार में नहीं दिखता है यदि प्रेम होता और उसमें छल नहीं होता तो व्योग होने पर कभी भी प्रेमी जीवित नहीं रहता वह अपने प्राणों का त्याग कर देता यदि जी रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं छल यह एक दिखाया कि यदि विराह में भी कृषि से बिछुड़ने पर भी यदि कोई जी रहा है तो इसका मतलब है कि वह स्वार्थी है छल युक्त है तो यहां पर वही कह रही हैं कि मम राग रंगम कुशल अरे मेरा यह राग रंग ही है अर्थात यह छल से युक्त है निश्चल नहीं है अरे अब अर ये शरीर मर जाए सो ही ज्यादा ठीक है इसको जीवित रख के आगे संसार में क्यों कलंक दिलवाती है तो जितने दिन जिएगा उतने दिन बुद्धिमान जन यही कहेंगे कि इस गोपी में जरूर प्रेम नहीं होगा इसीलिए जी रही है ये गोपी बिरहनी के बचन है ऐसा है नहीं तथ्यता प्रेम ही जला रहा है श्याम सुंदर मिलेंगे इस आशा में वो जी रही है स्वार्थ में नहीं जी रही है परंतु यहाँ पर सारा दोष अपने ऊपर लेती हुई कह रही है कि मेरा यह प्रेम राग रंग है किम अलम कलम ऐसी यदि मेरा यह शरीर बना रहा और शरीर नहीं गिरा तो जगत में यही बात सिद्ध होगी कि मुझमें प्रेम नहीं था और इस प्रेम को कलंक ही लगेगा प्राण त्याग है तो इस प्रेम की प्रेमी की प्रशंसा होगी परंतु प्राण नहीं करता है तो इस प्रेमी की निंदा होगी तो मल्याचल विष्पम का हरी सखी कैसी कुशल है ये प्रशंसा न होकर के निंदा में अर्थ कह रहे तू कैसी कुशल है जो के मल्याचल रूपी चंदन रूपी विश्व को मेरे शरीर में लगा रही है इससे तो मेरे विराह का ताप और ज्यादा बढ़े तू तो हित चाहती हुई मेरे शरीर में चंदन लगा रही है यह चंद कर का रहा है विष का इसलिए हित चाहते हुए अहित मत कर हितैषी तो वो कहलाएगी जो के हित के कार्य को करे जो हित का कार्य करते करते अहित कर दे वो हितैषी नहीं कहलाएगी और मेरा राग निसंदेह मेरा प्रेम निसंदेह रक्त है रंग के है वह कभी भी श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि मेरे प्राण विराजमान है यहां पर एक अनुमान किया गया अनुमान में जो लिंग परामर्श है उसका नाम अनुमान अनुमान की परिभाषा दी गई कि लिंग परामर्शम अनुमानम माने किसी चिन्ह को देख करके जहां पर किसी निर्णय को प्राप्त किया जाए उसका नाम अनुमान है परामर्श का है तीसरा ज्ञान तृतीय ज्ञान हम परामर्श तीसरा ज्ञान जैसे पर्वत के ऊपर किसी ने धुएं को देखा तो यह हो गया पहला ज्ञान के पर्व तोयम के धूम पर्व तोयम बर्धमान धूमत्वा तो पर्वत पर धूम देखा धुआं दिख रहा है तो धुआं हो गया पहला ज्ञान अब दूसरा ज्ञान आया दूसरा ज्ञान क्या है उसको कहते हैं साहचर्य नियम या व्याप्ति जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि होती है यथ यथ धुआं तत् तत्व बंधनी यह द्वितीय ज्ञान हो और इसी को कहते हैं व्याप्ति न्याय की भाषा में इसको ही कहते हैं व्याप्ति व्याप्ति का तात्पर्य है कि जहां एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु का सहचारी जो नियम है वह पता लग जाए उसको हम कहेंगे व्याप्ति तो यथे धुमस तत्वी जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर आग जरूर होती है कहीं ना कहीं इसलिए हो गया दूसरा ज्ञान जैसे रसोई तो रसोई दूसरा ज्ञान हो गया पर्वतोम या पर्वत इसमें धुआं है या पहला ज्ञान हुआ फिर जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है ये धुए का दूसरा ज्ञान हो गया तस्मात तथा यह पर्वत भी धुएं से युक्त है इसलिए यहां भी अग्नि है यह हो गया तृतीय ज्ञान इसी को कहेंगे लिंग परामर्श लिंग माने चिन्ह उस चिन्ह के आधार पर किसी वस्तु का निर्णय करना उसको कहते हैं अनुमान तो यहां पर सखी से नायिका कह रही है बोले अरे सखी मेरा प्रेम रंग है उसने एक प्रतिज्ञा की रंग क्यों है इसके लिए उसने कहा क्योंकि ये देह धारण किए हुए हैं। मेरा शरीर मेरा प्रेम रंग होकर के विराजमान है रंग क्यों है क्योंकि यह अभी भी देह धारण किए हुए है यह हो गया प्रथम प्रसंग। प्रथम ज्ञान द्वितीय ज्ञान क्या बोलो जहां पर प्रेम रंग नहीं होता है वहां पर देह धारण नहीं किया जाता है जहां जहां पर प्रेम उन्नत है वहां वहां विराह में देह धारण नहीं किया जाता है जैसे वृद्धता भार्या, जैसे उस गोपी ने जैसे कृष्ण का अपने प्री के व्योग में कादम्बरी में बाण भट्ट नूपन किया है कि पुण्डरी उसने जैसे देह का त्याग कर लिया इस प्रकार देह का त्याग कर देना चाहिए था ये हो गया द्वितीय ज्ञान तस्मा तथा यह देह अभी भी जीवित है और तू इसके ऊपर चंदन लगा रही है इसलिए और यह देह चंदन इत्यादि की गुणों को स्वीकार करते हुए जीवित रह रहा है इसलिए यह प्रेम अत्यंत न्यून है यह हो गया तृतीय ज्ञान लिंग परामर्श तो प्रतिज्ञा हेतु व्याप्ति और इसके बाद में विमर्श और उपगम ये न्याय के जो तर्क के पांच जो अंग हैं उन पांच अंगों को यहाँ पर मानो वो न्याय का भी प्रयोग कर रही है कि मम प्रेमा रंग ये हो गई प्रतिज्ञा क्यों वो देह या देव को धारण कर रही है ये हो गया हेतु फिर येमा तत्र, तत्र देह से निरपेक्षता यथा वृद्धताया हो गया व्याप्ति नियम ऐसा यहां नहीं है ये हो गया विमर्श और निगमन हो गया इसलिए मेरा प्रेम रंगु हुआ इस तरह से न्याय के जो पांच अंग है प्रतिज्ञा हेतु व्याप्ति या उदाहरण और निगमन विमर्श और निगमन तो ये पांचों जो हेतु हैं वो पांचों हेतु लगा करके ये सखी ये ही, ही है कि अभी सखी हंत मम राग राग रंकम मेरा यह राग रंक होकर के ही विराजमान है कुशले किम अलंकलंक अब इस देह को धारण करके मुझे क्यों कलंकित कर रही है मेरे प्रेम को और निंदित क्यों कर रही है क्योंकि मुझे जीवित देख करके सब लोग यही कहेंगे कि अरे इसका प्रेम तो बड़ा झूठा है अभी तक जीवित है अभी तक जीवित है ऐसा कह करके मेरा मुझे कलंक दिया जाएगा ऐसा मतलब तो यहां पर इस दृष्टांत के द्वारा इस अनुमान के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि मरण ही प्रेम में जीवन हो जाता है नायिका मृत्यु को चाहती है मृत्यु को चाहने पर उसके प्रेम की जगत में निंदा नहीं होगी यदि मृत्यु नहीं आई वो जीवित रही तो जीवन तो हो जाएगा मरण मरण हो जाएगा जीवन यदि वो जीवित रही तो जगत में निंदा होगी मर जाती है तो जगत में निंदा नहीं होगी इस तरह Electric? वो विकुल हो करके ऐसे वचन कर रही है परंतु तो तत्त्वतः तो ये बात ठीक नहीं है तत्त्वतः तो श्री कृष्ण मिलन की आशा सेवा की कामना भक्ति ही उसके जीवन का आधार है उसका अपना स्वार्थ के कारण वह नहीं जी रही है वो सेवा की कामना के कारण जी रही है याद उसका जीवन स्वार्थ की कामना के लिए होता तो वो निंदनीय होता परंतु उसका जीवन श्याम सुंदर की सेवा के लिए भविष्य में भी कभी श्याम सुंदर मिलेंगे और मैं उनकी सेवा करूंगी इस सेवा की कामना के लिए है इसलिए निंदित नहीं है वह जीवित रहना भी महाम आदरणीय होकर के विराजमान हो जाएगा वह आदरणीय बन जाएगा तो सेवा के लिए जीवन है तो वो आदरणीय और यदि अपने सुख के लिए जीवन की रक्षा की गई तो वह निंदित हो जाएगा यहाँ पर सखी नायिका दि, दिखा रही है कि मैं जीवित वहां मुझ में प्रेम नहीं है परंतु ये बात छिपा रही है वो तत्वतः तो वह जीवित है कृष्ण सेवा के लिए ही और ऐसी स्थिति में उसका जो मरण मरण की कामना करना वह मरण की कामना करना केवल एक अनुभाव मात्र है विरोह में एक अभिव्यक्ति मात्र है वह कारण नहीं है उसको जीवित रहना ही चाहिए जिससे कि वह आगे सेवा कर सके इसे मरणम एवं जीवनम विराह में वो चाहती है कि मैं मर जाऊं परंतु तत्व तो उसका जीवन रह जीवित रहना उचित ही है तो विरोह में मरण ही जीवित जीवन हो जाता है अब आगे कह रहे तो तुम्हारा एक बार सुन ले के आचल, माने चंदन तो अभी सखी मेरे लिए विश्व विष की कीच है जो मेरे ताप को बढ़ाएगी माने मेरे शरीर की रक्षा करने के लिए तू हितया दी इस हित की कामना से इस मल्याचल की पंख को मेरे शरीर के ऊपर विषंकम माने बिना शंका के अर्थात परम स्नेह के साथ में आग्रहपूर्वक मेरे शरीर के ऊपर तू चंदन का लेप कर रही है परन्तु ये तेरी अकुशलता ही है क्योंकि मेरा शरीर हंत मम राग रंग मेरा शरीर रंग के समान है अरे कुशले बनती तो तू कुशल है परंतु तो ये क्या तेरी कुशलता है ये काको में में विपरीत लक्षण कहा जा रहा यदि तू ने मुझे जीवित रखा और तेरे इस चंदन लेप इत्यादि के द्वारा मैं मानो शीतोपचार के द्वारा में जीवित भी रही आई तो यह एक अच्छी बात नहीं होगी बल्कि जगत में मेरे लिए एक निंदा की बात कि क्यों मुझे तू कलंकित कर रही है क्योंकि मुझे जीवित देख करके सब लोग यही कहेंगे कि अरे इस नायिका में जराबी में प्रेम नाम की चीज नहीं है यदि प्रेम होता तो क्या प्यारे के बोग में ये जीवित रहती इसलिए मेरी निंदा होगी क्योंकि रस्कों की ऐसी रीति है कि वे तो यही कहते हैं कि कई तब रह प्रेमा नहीं दिखता प्रेम है यदि शुद्ध प्रेम होता तो वियोग होने पर कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता था ये नायिका जीवित है इससे अनुमान होता है कि इसका प्रेम रंक है इसका प्रेम धनिक नहीं है सम्राट नहीं है वह रंग ही सिद्ध होता यहां अनुमान अलंकार उनका प्रयोग किया गया है इसी तरह से आगे कह रहे हैं एक श्लोक है कि अनल पही आला पई शिशिर तल तल पही सुमन सा ने अनल पई आले पही शिशिर तल शशधार ममो पायम आकध करमोपायमा विराय विपदय हा अति अरी सखी तुम क्यों मेरे लिए इतना प्रयास कर रही हो विरहणी कह रही है मेरे लिए क्यों इतना प्रयास कर रही हो अनल पाई आले आलेपाई क्यों एक परत के ऊपर दूसरी परत मेरे ऊपर चंदन की तुम चढ़ाई चली जा रही माने अल्प माने थोड़ी अनल्प माने पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में मेरे शरीर के ऊपर चंदन का लेप क्यों चढ़ा रही अनल पाई हो अन पई आले अन्य आलेप क्यों कर रही हो शिशिल पर एक काम हुआ शरीर पर चंदन चढ़ाना चंदन लगाना जिससे कि शरीर में शीतलता प्राप्त तो हो पां तो कह रही है कि अन्य आलेप लगाने की आवश्यकता नहीं है अरे प्यारे वह तो संपूर्ण मेरे हृदय में यदि विराजमान हो जाए तो वे ही मुझे शीतलता प्रदान करने में पर्याप्त है, है। इसलिए मैं रही हूं। प्यारे मेरे हृदय में आएंगे ये आशा जब तू बराज विराजमान कर ले तो मैं कृष्त हो जाऊंगी ब्रह्म सूत्रों में एक आया ये कि आत्मा शरीर में कैसे विराजमान है बोले जैसे कंधवत चंदन वीपवत जैसे दिया हॉल में एक जगह जल रहा है पंथ पूरा हॉल प्रकाशित होता है चंदन की बिंदी माथे के ऊपर लगाई जाए पंथ पूरा शरीर शीतलता को प्राप्त कर देता है और जैसे धूप कोने में एक जगह जल रही है अतर एक जगह रखा हुआ है परंतु तो उसकी सुगंध से सारा कमरा सुवासित हो जाता है सुवासित हो जाता है, इसी प्रकार ध्यान से सुनना इसी प्रकार आत्मा विराजमान है चित्त में परंतु आत्मा के प्रकाश से शरीर का रोम रोम कहीं चेतन रहता तो ये सूक्ष्मता में ये तीन दृष्टांत दिए चंदनबत् प्रकाशवत प्रकाशवत गंधवत जैसे सुगंध एक जगह रहने पर भी पूरे कमरे को सुभाषित करती है जैसे दीपक एक जगह होने पर भी पूरे प्रकोष्ठ को प्रकाशित करता है जैसे चंदन माथे के ऊपर एक जगह लगाने पर भी पूरे शरीर को प्रकाशित करता है ऐसे ही प्यारे के मिलन की आशा यदि मेरे हृदय में है तो पूरा शरीर प्रकाशित रहेगा चंदन को लगाने की क्या आवश्यकता है ये कहने का तात्पर्य ताकत अनल पी आल पही अन्य माने पर्याप्त मात्रा में अल्पमाने थोड़ा अनल्प माने जो थोड़ा नहीं है पर्याप्त मात्रा में पूरे शरीर में चंदन लगाने की क्या आवश्यकता है शिशिर तर तल पर ही सुमन कमल पत्रों को तोड़ करके उनकी पत्तों से मेरी विरह शैया बना रही है विरहणी की शैया का रचना क्यों कर रही है शीतल शैया की जिससे कि मेरे शरीर का ताप शांत हो जाए तो शिशिर तल माने अधिक ठंडे कल्प माने शय्या, सुमन माने पुष्प पुष्पों की अधिक ठंडी शय्या क्यों बना रही अरे सखी मेरे शरीर के सारे आभूषणों को हटा करके उनके स्थान पर तू कमल की नाल को से आभूषण मुझे क्यों धारण करा रही है जिससे मुझे शीतलता प्राप्त हो तो बिरणी के बिरह को शांत करने के लिए सखियों ने क्या किया प्यारी जू ने जो हाथ में हीरा की रत्न की पहची पहन रखी थी उन पोचियों को तो हटा दिया और उनके स्थान पर कमलनाल ली और कमलनाल को बीच बीच में तोड़ते जा रहे हैं चरा जहां से चरा जहां से टुकड़े परंतु उनमें से जो धागे निकलते हैं वो तो धागे भले निकल रहे हैं और उन्हीं की ही पहुंची बना रही है कमलनाल की पोची बना दी कमलनाल की ही माला बना दी कमलनाल के ही कान के कुंडल बना ले तो पिश कहते हैं कमल की नाल कमल तो की नाल को तोड़ने पर जैसे उसमें से जो रेशे निकलते हैं, लार निकलती है उससे पूरी माला बन जाती है माला बनाई जा सकती है ऐसे ही विशानाम आकल पाई इन कमलनाल के आभूषणों से मुझे क्यों सजा रही है तू तो सजा रही है बिरहताप को शांत करने के लिए पंत तो तत्व तो कहा मेरा बिरहताप शांत नहीं हो रहा है मेरा बेहत आप बढ़ रहा है और शशर करमल अप माने कमल माने जल जब माने उत्पन्न होने वाला तो नीरज जल अज अब जी, माने कमल जल से जो उत्पन्न हो उसका नाम है कमल तो अब करें जल के समूह से शर करें जो चंद्रमा के समान शीतल है चंद्रमा की किरणों के समान शीतल है ऐसे कमलों से भी मेरा श्रृंगार क्यों कर रही है काहे को मेरा कमल नाल के द्वारा श्रृंगार कर रही है काहे को मेरा कमल के द्वारा तो श्रृंगार करती हुई प्रयास कर रही है इतनी मेहनत क्यों कर रही है इसकी आवश्यकता नहीं है ममो रामा विपदाम। अरे, इस सखी को देख के विरामाय विपदाम मम विपदाम विरामाय मेरी विपत्तियों का विराम करने के लिए ये रामा ये मेरी सखी कितने शीतल उपचार कर रही है कि ये शरीर पर है शीतल कमल के पत्तों से मेरी शैया की रचना करती है बार बार रत्नों के आभूषण हटा करके उनके स्थान पर कमल नाल को तोड़ तोड़ करके उनकी ही पहुंची उनके आभूषणों को ही बनाती है और बार बार कमलनाल के आभूषण माला इत्यादि से मुझे सजाती है। शशधर अरे की ये चंद्रमा की किरणों के समान जो कमल हैं उन कमलों से मेरा श्रृंगार क्यों कर रही है किस प्रकार मेरी विपत्ति को मम विपदाम विराम आए? मेरी विपत्ति का विराम करने के लिए राम उपायन विध रहती ये सखी ये रामा ये मेरी सखी उपाय कर रही है त्वराशे पामा परंतु अरी सखी ये तुराशा बड़ी ही दुष्ट है निर्शेती हा माम अति प्रशांत ये अरी सखी जब उपाय करते हुए तू निर्षयती माने मुझे ले जाना चाहती है अत्यंत कृषि हो रही हूं यह दुराशा मुझे माने जीवित रखना चाहती है तथ्यता मुझे जीवित रखना नहीं चाहती है मेरे बहाने से ये दुराशा स्वयं जीवित रहना चाह बड़ी चतुर चतु। यह सखी भी तथ्यता मुझे जीवित रखना नहीं चाह रही है मैं जीवित रहूंगी तो सखी जीवित रहेगी इसलिए सखी मुझे जीवित रखते हुए स्वयं भी जीवित रहना चाहती है सखी तो दुराशा मुझे सखी मुझे जीवित रख के मेरी दुराशा को जीवित रखेगी और मेरी आशा जीवित रहेगी तो मैं जीवित रहूंगी तो ये सखी भी जीवित रहेगी तो एक के साथ में दूसरी चीज जुड़ी हुई है मैं जीवित रही तो मेरे भीतर छपी हुई प्यारे एक दिन मिलेंगे ये आशा जीवित रहेगी और ये आशा जीवित रहेगी तो सखी जीवित रहेगी मुझे जीवित देखकर के सखी भी जीवित रहेगी तो जहां पर जो मृत्यु है वही मरण ही जीवित हो गया अन्न था फिर मरण प्राप्त करके हम सभी समाप्त हो जाएंगे तो अनल पर ही आले पई अली सखी पर्याप्त मात्रा में आलेप माने चंदन लगा करके शिशु अधिक शीतल माने शैया करके फूलों की और कमल नाल के आभूषणों को सजा करके शशधार करी चंद्रमा की किरणों के समान अब्जी अब्ज माने कमल उन कमलों के समूह से तू शीतोपचार करती हुई मुझे जलाना चाहती है परंतु अभी सखी रामा ये तुम सखियो उपायम उपाय मेरे आपत्ति का विराम करने के लिए ये इतना उपाय कर रही हो मैं जान गई जान गई कि यह उपाय करके तो मेरी दुराशा को जीवित रखना चाहती हो तो मेरा शरीर जीवित रहा तो दुराशा जीवित रहेगी कृष्ण मिलेंगे एक दिन ये आशा जीवित रहेगी ये आशा जीवित रही तो शरीर बना रहा शरीर बना रहा तो सखीगण जीवित रहेंगे तो इस प्रकार दुराशा को जीवित रखकर के शरीर की रक्षा और शरीर की रक्षा के द्वारा सखीगण अपनी भी रक्षा करना चाहती है अभी सखी ऐसा मत कर मत कर क्यों मुझे नायिका मृत्यु को चाहती है वह जीवित रहना नहीं चाहती तो मृत्यु ही यहां पर जीवन हो गया कह रही है मेरे इस जीवन रहने से क्या मतलब केवल दुराशा को जीवित रख करके शरीर को बनाए रख करके तू दुराशा को और अपने आप को जीवित रखना चाहती है so, सो मुझे जीवन जीवित रखने की कोई इच्छा कर रही है सो so, अने शर्ती अन धातु जो है वह प्राण धारण के अर्थ में आती है प्रोत्साह बोल गया इसलिए प्राण बन गया का मतलब है सांस लेना अंक का तात्पर्य सांस लेना पूरा से सांस लेना उसका रामी हो गया तो पर ही के दिखलाया कि मुझे जीवित मेरी सांसों को चलाए रखना यह सखी चाहती है इसलिए अरे सखी ये मेरे लिए उचित नहीं होगा हाँ, अब तो मर जाना ही ज्यादा उचित है ऐसे फिर हमें वो व्याकुल होकर के कह रहे है। आगे एक श्लोक इसी तरह का कह रहे हैं कि तस्या कुशलम अब नायिका के पास में नायिका की नायक के पास में नायिका की कोई सखी पहुंची श्री श्याम सुंदर के पास में श्री ललताजी पहुंची और श्याम सुंदर ललता को देख के ही एकदम पूछ रहे हैं क्या अरे ललते कस्या कुशलम राधिका जीवित तो है ना कस्या कुशलम उसकी कुशलता तो है मेरी प्रिया की कुशलता तो है तो ललता जी का उत्तर है उस दूती सखी का उत्तर है जीवित जीवती हां हां वो जिंदा तो नायक ने दोबारा पूछा अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं जिंदा है कि नहीं मेरे प्रश्न का उत्तर दे कुशलम पृछती पृछामी मैं उसकी कुशल पूछ रहा हूं तो तस्या कुशलम प्रिया की कैसी कुशलता है प्रिया कुशल तो है तो दूती उत्तर दिया जीवति वो जिंदा है बिल्कुल तो मैं जिंदा वाली बात नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कुशल वो कुशल तो है परंतु दूती का उत्तर वही था उसने उत्तर नहीं बदला उसने उत्तर दिया जीवति वो जिंदा है नायक ने तबारा प्रश्न किया कि पुनरपी तदेव कथे रहशल तो है तो नायिका ने तीसरी बार उत्तर दिया जीवती पुनरपी नायक ने दोबारा पूछा कुशलम पूछा मी मैं कुशल पूछ रहा हूं तो तीसरी बार भी नायिका ने वो दू तीनों उत्तर दिया कि जीवती वह जीवती है तो झुझला करके नायक बोला कि पुनरा पे तदैव तथे अरे सखी मैंने तीन प्रश्न किए परंतु तू बार बार केवल एक ही उत्तर देती है जीवती, जीवती, जीवती। वो जिंदा है जिंदा है जिंदा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रही है मैंने जो प्रश्न किया है प्रश्न का सटीक उत्तर होना चाहिए माने प्रश्न में जो दृष्टि है उस दृष्टि के अनुसार उत्तर होना चाहिए टीक माने देखना टी का माने जो दिखाए किसी के अर्थ को उसका नाम टीका तो सटीक उत्तर होना चाहिए अर्थात जो प्रश्न किया गया है तो उस प्रश्न का उत्तर दिखाना चाहिए तुझे तू प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है तो दुखी होकर के दूती कह रही है मृतांग इति। कथयामी स्वसतीनरक तदेव कथिय मृतां न कथियामी या स्वसती बोले हाय जो श्वास ले रही है उसको कैसे कह दू कि वो मर गई। ये नायिका कब नायक ने पूछा कि तस्य कुशलम नायक की क्या कुशल है तो दिया जीवति नायक ने पुनः पृष्ठ किया कुशल में नहीं पूछ रहा हूं मैं कुशल के विषय में पूछ रहा हूं कुशल से तो है परंतु तो दू तीनोत्तर दिया जीवति कि जीवती क्योंकि नायक ने कहा नहीं नहीं चिंता की बात नहीं कर रहा हूं मैं उसकी जीवन की बात नहीं कर मैं उसकी कुशल की बात कर रहा हूं तो दूती ने त्यवाना भी उत्तर दिया तीसरी बार भी उत्तर दिया कि वो जिंदा है तो झुझला करके नायक ने कहा पुनरा पे तने वा कथे ऐसी बार बार ये क्या लट लगा रखी है जीवती, जीवती, जीवती। मेरा प्रश्न ही नहीं है मैं कुशल के विषय में पूछ रहा हूं तो नायिका भी कुछ ऊंचे स्वर में झुझला कुछ झुंझला प्रकट करते हुए उत्तर देती है कि जो जी रही है उसको कैसे कह दू कि वो मर गए नायिका का मृतान अरे जो मर गई है उसको कैसे कह कि वो स्वास ले रही है अभी श्री नायिका की श्वासें चल रही है और इस बात को सुनकर के वो नायक बड़ा संतुष्ट हो गया उसको थो, थोड़ा धीरज मिला कि आहा नायका अभी जीवित है क्योंकि रथ लगाई हुई है, जीवती, जीवती, जीवती। इसका मतलब है स्वांसे चल रही है तो यह बात सुनकर के तो यदि कोई नायक परदेश में है ऐसा एक दोहा है कि के के महीने में कोई यात्री गांव से आ रहा था तो नायक ने उसने पूछा कि उस गांव से आ रहे हो मैंने अपने गांव से आ रहा था नायक के गांव से आ रहा था तो नायक ने पूछा कि अरे उस गांव से आ रहे हो वहां का मौसम कैसा है तो वो बोला अजी वहां का मौसम पूछो वहां पर तो पूछ की आधी रात में लू चलती है तो इस बात को सुन करके नायक को बड़ा संतोष हुआ कि मेरी प्रिया अभी जीवित है इसीलिए उसकी गरम गरम श्वास चल रही है इसलिए पूछ की रात्रि में भी वहां पर लू चल रही तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही है जीवित जीवित जीवित ये कहकर के यहां पर नायक को बड़ा संतोष हुआ कि वो अभी जीवित है चलत हैल बिन बिन का दोहा है गहरीलाल का के रात्रि तो को लू चलती है यह सुनकर के नायक को बड़ा संतुष्ट हुआ कि वो नायिका जीवित होगी तभी लूए चल रही है वहां पर ऐसे यहां पर पूछा जब सखी ने कहा कि जो जी रहा है उसको मना हुआ कैसे कह सकती हूं इसे यही कहू कि वो जीवित है तो इस बात को सुनकर के नागर को बड़ा संतोष हुआ। तो मथुरायान संस्कृत तस्य कृष्ण प्रत्यागत उद्धव से जब श्री उद्धव ब्रिज से लौटे तो श्री कृष्ण ने पूछा तस् कुशलम राधिका कैसी हैं? उद्धव का उत, उत्तर था जीवती कृष्ण ने पुनः प्रश्न किया कुशलम पछामी मैं कुशल पूछ रहा हूं तो उस समय उद्धव का फिर से उत्तर था कि जीवित है कृष्ण ने दोबारा पूछा मैं उनकी कुशल पूछ रहा हूं उद्धव ने फिर से उत्तर दिया वो जीवित है श्री कृष्ण बोले ये जीवित है जीवित है मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है ये जीवित है जीवित है कि क्यों रट लगा रहा है तो कुछ ऊंचे स्वर में उद्धव बोले कि जो व्यक्ति श्वास ले रहा है उसको मरा हुआ कैसे कह सकता तो इस प्रकार मृत्यु ही जीवन है यह कहीं दिखाया अब श्री नायिका की अभिलाषा दिखा रहे हैं ये सारी बातें श्री प्रिया जी के प्रसंग में तो सार्थक है यदि अन्य किसी नायिका के प्रसंग में ये बातें कही जाए तो वो हास्य का कारण बन जाए तत्वतः तो विरह की महिमा, उसके अनुभाव और संचारी भावों को कहीं प्रकट करने में है विरह की नाम जोख को प्रकट किया जाता है तो विरह कहीं परस का पात्र बन जाता है इसलिए नागजोक का वर्णन अच्छा नहीं माना जाता है परंतु तो श्री प्रिया जी के विषय में ब्रज गोपिकाग्रह के विषय में यह नागजोक यथार्थ में है वह झूठ नहीं है इसलिए वह हंसी का विषय नहीं बनता है फारसी साहित्य में उर्दू साहित्य में ऐसी कविताएं भरी पड़ी हैं कि अपने जनाजे को स्वयं लेकर के चला जा रहा है प्रेमी तो ऐसी बहुत सारी वहां पर नाप की बातें कही गई श्री ने या के या के विषय में यदि ताप और अंग की शिथिलता सूक्ष्मता के विषय में यदि नापजोग के कोई वचन कही जाए तो वो हंसी के पात्र नहीं बनेंगे यदि किसी अन्य नायिका के लिए कहा जाए कि सीसी बिल्ला गुलाब छुई ये हंसी बन जाएगी एकदम बिरह में पड़ी हुई है सखी ने उस समय गुलाब जल की पूरी की पूरी बोतल लेकर के नायिका के ऊपर उल्टी की परंतु नायिका के शरीर के ताप से पूरा का गुलाबज जल गुलाबज जल बीच में ही भाप बनकर के उड़ गया नायक धमन भी छुई ले दात तो ऐसे यदि वर्णन किए जाएंगे किसी अन्य नायिका के विषय में तो वो हंसी के पात्र बन जाएंगे परंतु श्री विश्वानंदनी के विषय में ऐसे वचन बेयार्थ वो यहां पर संभव है श्री विश्वानंदनी के श्रीअंग में यह संभव है किसी सामान्य मनुष्य के अंग में यह गुण कभी भी संभव नहीं हो सकते है क्यों औधाई शीशी पूरी पूरी गुलाब जल की शीशी सीसी शीशी सुलख बिरा बिल्ला बेरह की आदमी में चलते हुए नायिका को देख करके पूरी की पूरी शीशी उल्टी की पीछे तो ही सूख गुलाब को पूरा गुलाब जल बीच में ही भाप बनकर तोड़ गया तो ये जो नाभ है कहीं अन्य जगह सफल नहीं हो सकती है क्योंकि किसी अन्य देह में यह सामर्थ्य नहीं है जो इतना ताप सहन कर सके श्री विश्वानंदनी के देह में ही यह सामर्थ्य है कि वह इतने ताप को सहन कर सकती हैं अतः यहां पर वो यथार्थ है जबकि दूसरी जगह वह आप बन जाएगा अत्योक्ति भी नहीं बन पाएगा वो चमत्कार उत्पन्न नहीं कर पाएगा चमत्कार उत्पन्न करेगा केवल भुष्भानी के श्री अंग में ही कभी कोई नायिका कह रही है सखी कह रही है ये बात जो चल रही है वो केवल बिरा के, के नापजोग की बात चल रही है कि नायिका बिह में इतनी दुर्बल हो गई है कि मृत्यु नायिका को पकड़ना चाहती है परंतु वो इतनी छोटी हो गई है कमजोर हो गई है कि आंखों में चश्मा लगा करके भी मृत्यु उसको ढूंढ नहीं पा रहा है यह हंसी की बात हो हुई अन्यथा परंतु शिवप्रिया के विषय में ये हंसी की बात नहीं कि हुई चश्मा चखन चाहे लखन मीच कभी विरा ऐसी कौरा ने उस नायिका को ऐसा कर दिया है फिर भी वह बिरा उस नायिका को ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि मृत्यु आंखों में चश्मा लगा करके ढूंढ रही है वो तो नायिका नहीं हुई मानो खटमल बन गई दिए चश्मा चखन चाहे मीच, लखनऊ मृत्यु उसको नहीं तो अन्यत्र यदि कहीं ये प्रसंग हो जाएंगे तो वहां पर तो ये परिहास के विषय बन जाएंगे परंतु तो यहाँ पर परहास के विषय तो पर नहीं है क्योंकि दूसरी जगह ये अनुभाव कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकते ये सारे अनुभाव श्री प्रिया के चिन्मय शरीर में ही संभव है तो ये बिरहने कभी बिरह ऐसी चा, नीच दीने चश्मा चखन चाहे लखे नीच ये तो ये ऐसे बचन तो यहाँ पर यही कह रहे हैं अब यहाँ पर नायिका कवि प्रार्थना कर रही है मृत्यु को चाह रही है मृत्यु के विषय में चल रही है सारी प्रसंग वो कह रही है कि विक्रिय तत्त कच्छ संघ चेत नहीं सपोनुत कच संघेत कृत सद्य सदायान मृता जीवित अरी सखी मैं मरने पर भी जीवित तब हो जाऊंगी यदि तीव्री तपही तीव्र तपके द्वारा स्वतनु तिलिक्रतम मैं अपने शरीर को तिल तिल करके टुकड़े टुकड़े कर दू ताप में बिर में मैं अपने शरीर के तिल के समान छोटे छोटे टुकड़े कर दू तीव्र तपो भी तीव्र तपके द्वारा स्वतनु तिली कृतम अपने शरीर को तिल बना दू और संस्कृतियों, फिर उनको कूट करके निष्पीड पीस करके नया में शरीर भी तेल बन जाए अपने शरीर को पहले तिल के समान बना लू फिर तिल को धो करके कूट करके पीस करके उसमें से ये तिल निकालो, और यदि वह तिल भी बिक्रिय तक, तक उस तेल को बेच दिया जाए और यदि प्यारा उस तेल को कहीं प्रसंगानुसार भी अपने केशों में लगा ले। तो तक -तक कच्च प्यारे के कच्च माने केशों से युक्त होकर के विराजमान हो जाए तो मृताप जीवितम तो मैं मरने पर भी जीवित हो जाऊंगी ये अशोक्त अलंकार के का प्रयोग है और नायिका मृत्यु को भी प्यारे की सेवा में मेरा शरीर लग जाए इसके लिए प्रार्थना कर रही है कि तीव्र तीव्र द्वारा स्वतनुम अपने शरीर को में में छोटे-छोटे बांट करके माने बीन करके निष्पीठ फिर कोल्हू में तेल करके उसमें उन तेलों से यह तेल निकाल लिया जाए और बिक्री उस तेल को बेच करके तत्त कच्छ के केशों का संघ भी यदि प्राप्त हो जाए तो में जीवित तो तो मैं मरने के बाद भी हो तो यहां भी हो जाऊंगी। पर मृत्यु जीवन है। सद्य सदायागर की एक विशेषता बताए इसी प्रकार से श्री नायिका चाह रही है कि मेरे पंच तत्व तो श्याम सुंदर के लिए ही कहीं मिल जाए रस्ता भी ऐसा ही एक कवित्र है कि हम कहीं भी हो पाहन हो जल हो कोई भी हो पाहन हो तो रस्ता इत्यादि के द्वारा तो यहाँ पर भी वो ही भाव कहीं प्रकट किया गया और वहां पर कह रहे हैं कि मेरे शरीर में जो पंच तत्व है वे पंच तत्व कहीं शाम की सेवा में मिल जाए तो मेरे शरीर की धन्यता हो जाएगी कि मृदस्तुमेंगम मेरा शरीर मिट्टी बन जाए फिर उस शरीर को उस मिट्टी को मेरा शरीर रज में मिल जाए फिर उस रज को खनितम खनित्री माने कुाली या थाबड़े के द्वारा खोदा गया मिट्टी में मेरा शरीर मिल गया रज बन करके रज में रज मिल गई उस समय खनितम ख्र कई खनित्र, खनित्र मान कुदाल द्वारा फावडे के द्वारा उस मिट्टी को खोदा जाए कितना भी बुरे से बुरा व्यवहार किया जाए कुदाल कुदाल के द्वारा उसको खोदा जाए फिर खराद हिंदुणम भले गधे के ऊपर चढ़ा दिया जाए यह भी एक अपमान है खराद हिंदुणम खर के ऊपर उसको अधिण कर दिया जाए फिर मुदगरा हतम मुदगर लेकर के मूसर लेकर के उसे मिट्टी को भले ही वो कुम्हार कितना भी कूटे फिर मुदकर से कूट करके उसे अच्छी तरह से मिलाए उसके रेशों को बिल्कुल मिलाए चिकना करे उस मिट्टी को फिर बंधो फिर उसमें मिट्टी मिला पानी मिला करके उसका लोथड़ा बनाए लोथ बनाए पैरों से कुचल करके मुदगर से कूट करके उसका लोथ बनाए फिर ब्रह्म उसको चाक के ऊपर रखे और चाक के ऊपर रखकर के खूब घुमाए फिर सुंदर जो सकोरा बना उस तो सकोरे को पकाए उसको कहीं जो मिट्टी का बर्तन बना उसको कहीं वह तपा करके पकाए तापवत और अल्पभाजनन छोटा सा एक सकोरा मात्र बन जाए सको एक आ, सर्वा मात्र बन जाए अल्प अल्पभाजनन छोटा सा पात्र बन जाए तब भी मैं अपने आप को धन्य मानूंगी यदि उस सकोरे को कभी श्री शांतंदर उसमें थोड़ा सा जल लेकर तो <laughs> के अपने से लगा लेषा कर इस शरीर को मिट्टी में मिला दूं मिट्टी में मिलाने के बाद में भले इसे कोदाल के द्वारा खोदा जाए फिर उस मिट्टी को कधे जैसे पशु के ऊपर उसको चढ़ाया जाए हाथी के ऊपर चढ़ना नहीं चाह रही हूँ अश्वारोहण और गजारोह करने की अभिलाषा नहीं है गधे के ऊपर ही भले मुझे चढ़ाया जाए और भले उसके बाद में भी मुदगर से और मुद्गर से कूट कूट करके मेर मुझे कहीं मेरी कंकड़ों को बीन करके और मुझे पूरी तरह से मिला करके एक किया जाए उसे सुंदर बनाया जाए और बंधक भ्रमा फिर पानी डाल करके उसे थोड़ा सुखा करके उठाने लायक बध जाए ऐसा बना करके बंध बना करके उसका लोथ बना करके, फिर भ्रम उस चक्र के ऊपर उसको घुमाया जाए फिर ताप उसे कहीं जलाया जाए अग्नि में और उस समय अल्प भाजनम एक छोटा सा पात्र बन जाए संगे यदि उस सकोने को श्री श्यामकुंदर कभी अपने अधर से लगा ले किसी जल का पान करते हुए तो यही मेरा जीवन है इस प्रकार मृत्यु भी जीवन हो जाएगी अपमान भी परम परम सम्मान हो जाएगा तो ये प्रेम की एक गरीबी है दोबारा मृतस्तु में शरीर मृत माने मिट्टी हो जाए और मिट्टी में मिल जाए फिर खनित्र कहीं छावने के द्वारा उसे खोदा जाए फिर खर माने गधे गधे के ऊपर गधे के ऊपर अधिगूण उसको लादा जाए फिर बहुमतरा मुतम बहुत से मुदकर माने मूसर के द्वारा उसको टूटा जाए फिर बंधा उसे पानी डाल करके उसका एक धम्मा बनाया जाए और उस धम्बे को भ्रम चाक के ऊपर चढ़ा करके खूब नचाया जाए फिर ताप उसको कहीं अग्नि में चला करके पकाया जाए और अल्पभाजन ऐसा जो अल्पभाजन है वह अल्पभाजन छोटा सा सर्वा कृष्ण के तदीय माने कृष्ण के उनके माने कृष्ण के अधर का संगी बन जाए वो सकोरा भी यदि कृष्ण के अधर का संगी बन जाए तो जी वे माम मुझे विधाता का देगा देता यहाँ पर मृत्यु ही जीवन होकर के विराजमान और इसी प्रसंग में अंतिम एक श्लोक और दे रहे हैं कि पंच स्वांशेम धाता किन्तु सदृशा तरा याचे वरम तद्वापी शुपय तदीय मुक ज्योति तदीया तदीय धारा वर्तमन धरा तत्ता पंचत्व तनु हेतु मेरा शरीर पंच महाभूत पंच महाभूतों में मिल जाए पंचत्व को प्राप्त कर ले मेरे शरीर की अवस्था प्राप्त हो जाए पंचत्व तनु हेतु मेरे शरीर की पांचवी दशा प्राप्त हो जाए पंचत्व माने मृत्यु भूत निवाहा और उस समय मेरे शरीर के पंच महाभूत भूत माने पंच पंचमहात पृथ्वी जलवायु तेज आकाश ये पंच महाभूत विशंत स्फुटम उस समय पंच महा भूतों में ही प्रवेश कर जाए हे विधाता धातारम प्रणप्य किंतु शिरसा अरे विधाता मैं तेरे चरणों में प्रणाम करके सिर से प्रणाम करके तत्रापि याचे वरम उस समय भी यही वरदान मांगती हुई मेरे प्रांत होने पर मेरे शरीर के पंच तत्व पंच तत्व में मिल जाए हे विधाता उस समय भी मैं तुझे प्रणाम करती हुई यह वरदान मांगती हूं कि तद बापी शरीर का जो जल तत्व है वह उन बापी मन उन तालाबों में उन सरोवरों में विराजमान हो जहां पर श्री श्याम चंदर स्नान करें मेरा जल सरोवरों का जल बन जाए शरीर का जल तत्व तो, सरोवरों का जल तत्व तो बन जाए तदीय मुकरे ज्योति मेरे शरीर की जो ज्योति तत्व तो है वो ज्योति तत्व तो शाम सुंदर जिस दर्पण में अपना दर्शन करें उस दर्पण में जाकर के मेरा ज्योति तत्व तो मिल जाए और मेरे शरीर में जो आकाश तत्व तो है वो तदीय आंगण व्योम श्याम सुंदर के आंगन के आकाश के आकाश में मेरा आकाश तत्व मिल जाए और तदीय वर्तमाने धरा जो पृथ्वी तत्व है मेरे शरीर का वह श्याम सुंदर जहां चरण रखे उस धरा में मेरे शरीर का तत्व मिल जाए अब रह गई वायु बुलवायु कहाँ रहे वो तत्ताल अनिल जाए वो ताल का जो पंखा है उस ताल के पंखे में ही मेरी अनिल अनिल मेरे शरीर का वह मिल जाए तो भक्तगण भी जो प्रार्थना करते हैं कि बस रज में रज मिल जाए श्री पंच तत्व वृंदावन के पंच तत्व में मिल जाए तो यहाँ पर भी यही के कहीं यह शरीर जीवित अवस्था में जैसी सेवा करता रहा ऐसे मृत होने के बाद में भी या पंचतत्व श्री प्रभु की सेवा की सामग्री बन करके ही विराजमान हो और चिन्मय वृंदावन का तत्वों का स्पर्श प्राप्त करके या चिन्मय हो करके ही विराजमान हो जाए तो पंचत्व तूत निवाह तुम्हारा सुने के भूत तनु माने मेरे शरीर के भूत निवाह माने पंच महाभूतों का निर्वाह माने समूह भूत निवाह माने पंच महाभूतों का समूह निवाह माने समूह पंचत्वम जब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं उस समय स्वांग से बिसंतुष्ट अपने अपने अंशों में अंशियों में ये अंश मिल जाए अपने अपने अंशों में ये अंश मिल जाए प्रवेश करने माने स्पष्ट रूप से स्वांशंतु अपने अपने अंशों में हो जाए धातारम हे विधाता माने प्रणाम करते हुए सिरसान माथे से प्रणाम करते हुए त्राप याचे वरम मैं यही वरदान मांगती हूं कि है कि मेरे शरीर का जल तत्व श्री वृज के सरोवरोन करके विराजमान तदीय ते ज्योति ही श्याम सुंदर जिस मुकुर दर्पण में अपना मुख दर्शन करें उसमें मेरे शरीर का ज्योति तत्व तो मिल जाए और तदीय आंगण व्योम व्योम और मेरे शरीर का जो व्योम तत्व तो है तदीय माने कृष्ण के आंगन के व्योम माने आकाश में मिल जाए और तदीय वर्तमान धारा मेरे शरीर का पृथ्वी तत्व वह श्याम सुंदर के मार्ग की भूमि में मिल जाए मान मार तदीय वर्तमान माने मानी श्याम सुंदर के मार्ग में धरा माने मेरे शरीर का यह पृथ्वी तत्व वहा मिल जाए और तत्काल अनिल और श्याम सुंदर के पंखा में ही मेरी अनिल मिल जाए वायु मिल जाए इस प्रकार मृत्यु भी जहां जीवन हो करके बिराई मार ये विरह की अच्छे अवस्था ये रसिक जनों के लिए परम परम विरह की उस स्थिति में ये विलाप के बचन फल में सर्वदा सर्वदा आशा जुड़ी हुई है सेवा की तो एक मैसेज दिया जा रहा है संदेश दिया जा रहा है कि संपूर्ण रूप से अनुकूल प्रश्नानुशीलन अनुशीलन माने चेतना श्री कृष्ण को सुख मिले ऐसी चेष्टा उसका नाम है भक्ति भग। भक्ति का मतलब है अनुकूल स्नानशील भक्ति उत्तम अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा देनावृतम अनुकूल स्नान शील अनुकूल होकर के कृष्ण संबंधी कृष्ण के लिए की गई चेष्टा तो यहां पर पूरा शरीर की चेष्टाएं वे के लिए मन की चेष्टाएं वे के लिए और भाव जो चेष्टाएं हैं वो कुछ के लिए चेष्टा तीन प्रकार हमें शीलन मांगे चेष्टा चेष्टा किसको कहेंगे एक जगह से अलग होना दूसरी जगह मिलना जैसे ग्रहण करना तो हाथ अभी तक था घेटू के ऊपर घेटू से हाथ अलग हुआ और दूसरी जगह पर पहुंच गया तो इसको हम कहेंगे चेष्टा। कहीं से उसका एक जगह जहां लगा हुआ था वहां से विच्छेद होना और दूसरी जगह लग जाना इसका नाम हुआ अनुशीलन आंख कहीं लगी हुई थी दूसरी जगह पहुंच गई तो देखना हो गया ये हो गया अनुशीलन शब्द स्पर्श प्रसंध एक जगह से इंद्री का हटना ज्ञानेन्द्रिका दूसरे के लग जाना किसी प्रकार कर्मेंद्रियों का भी एक जगह से हटना दूसरे लग जाना वही हो गई परिक्रमा वही हो गई सोनी सेवा वही हो गया कहीं प्याऊ पिलाना लाना जल पे लाना यह सारी चेष्टाएं मोदी इसी तरह से यह हो गई कर्मेंद्र और ज्ञानेन्द्रियों की चेष्टा मन की भी चेष्टा नाटकों में कई जगह उन्हें खाता है कि मनसा आलिंग्यो मन से ही आलिंगन करके तो वहां पर जो एक्टर है जो नट है वह रंगमंच पर हट नहीं रहा है पंथ केवल देख ही मात्र रहा है और वहां पर नाच के संकेत ड्रामेटिक नोट्स दिए जा रहे हैं कि मनसा समालिंग्यो मन के द्वारा ही आलिंगन करके तो ये हो गई मानसिक चेष्टा तो अनुशीलन तीन प्रकार का इंद्रिय संबंधी अनुशीलन इंद्रिय संबंधी अनुशीलन दो पटार का का कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों एक जगह से हटना दूसरी जगह पहुंचना हो गया इंद्रिय संबंधी अनुशीलन दूसरा हुआ मानसिक अनुशीलन मानसिक अनुशीलन का मतलब है कि इंद्रियां काम नहीं कर रही है परंतु तो बुद्धिमन चित्त अहंकार ये काम करते हुए विराजमान है और ये एक जगह से हट करके दूसरी जगह लग रहे हैं ये हुआ मानसिक अनुशीलन तीसरा हुआ भाव भाव उसका नाम जैसे कोई शांत सरोवर है और उसमें किसी ने एक कंकर डाला तो उसमें एक आवर्त उठा दूसरी लहर उठी तीसरी लहर उठी और वो लहर किनारे तक पहुंच रही है इसको हम कहेंगे भाव शांत चित्र का नाम है सत्व उसमें होने वाला जो विकार उसका नाम हुआ कहीं न कहीं मानसिक भाव उसको उस बेकार को ही कहेंगे भाव वो भाव को प्राप्त हो जाए तो जहां इंद्रियों की चेष्टा जहां अंतकरण की चेष्टा और जहां भाव शांत जो मन की स्थिति थी उसमें उठने वाले आवर इन तीनों का नाम ही भक्ति होगा तो शरीर के द्वारा की गई चेष्टा भी भक्ति है और भाव के द्वारा की गई चेष्टा भी भक्ति हम मंदिर में जो सोहनी दे रहे हैं वो भी जल भर कर के ला रहे हैं रसोई कर रहे हैं वो शारीरिक चेष्टा है वो भी भक्ति कहलाएगी कहीं मैकेनिक की जा रही है तब भी वो भक्ति कहलाएगी आत्म माव लेकर के बस पुनियां चल रही है मन भले भटक रहा हो कोई बात भक्ति कहलाएगी पिंदियों की चेष्टा और भाव के द्वारा कर रहे हैं तब भी वो भक्ति कहलाएगी और मन के द्वारा अंतकरण के द्वारा कर रहे हैं तब भी वो भक्ति कहलाएगी होनी चाहिए क्या आनुकूल कृष्णशीलन कृष्ण को सुख मिले इस दृष्टि से की गई जो चेष्टा है उसका नाम भक्ति है कृष्ण को दुख मिले इसके लिए की गई चेष्टा भक्ति नहीं कहलाएगी यदि शिषपाल कृष्ण को भड़काने के लिए गाली दे रहा है चारू कृष्ण के ऊपर प्रहार कर रहा है तो उसको भक्ति नहीं कहेंगे क्योंकि तो वहां अनुकूल नहीं है कृष्ण का कल्याण हो यह भावना नहीं है वहां पर कृष्ण का नुकसान हो इसके लिए चेष्टा की गई तो चेष्टा तो है परंतु तो अनुकूल्य नहीं है इसलिए भक्ति नहीं है भक्ति वो कहलाएगी जहाँ अनुकूल कृष्ण की कृष्ण को सुख मिले इसके लिए चेष्टा की गई कभी कभी ऐसा उल्टा हो जाता है कि कृष्ण नहीं चाहते हैं परंतु उनके हित की कामना है तो वो भी भक्ति परम भक्ति कहलाती है कृष्ण नहीं चाह रहे हैं कि मैंने मैया का माठ फोड़ दिया दही फैला दिया है अब मैया मुझे कहीं बाज न ले तो कृष्ण की इच्छा है मैं बधू नहीं मैया के द्वारा यशोदा मैया के द्वारा कृष्ण को बांध लेना यह उल्टा और भक्ति हो तो कृष्ण की रुचि भी काम नहीं करेगी कृष्ण की हित कामना का नाम भक्ति है कृष्ण की रुचि का नाम भक्ति नहीं कृष्ण तो की रुचि उस समय यह है कि मैं बधू नहीं परंतु मैया बांध रही है और मैया का बांधना भी भक्ति है इसलिए कृष्ण कृष्णानुशीलम का तात्पर्य हुआ कि कृष्ण को सुख मिले कृष्ण का कल्याण हो इस दृष्टि से की गई इंद्री या भाव की जो चेष्टाएं हैं उनका नाम भक्ति अब वो भक्ति होगी वो कैसी अन्य अभिलाषा शून्य उनमें कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है केवल कृष्ण को सुख मिले यही ही एकमात्र अभिलाषा है कृष्ण के हित की कामना ही उसमें विराजमान है मुझे मोक्ष मिल जाए मुझे स्वर्ग मिल जाए ये भोग मोक्ष की अभिलाषा से यदि कृष्ण की सेवा की गई वो शुद्ध भक्ति नहीं तो अन्य अभिलाषा शून्य अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए दूसरी बात ज्ञान कर्माध्यन आवृतम ज्ञान और कर्म से वो आवृत नहीं होगी स्वर्ग मिल गया तो अब यज्ञ से कोई प्रयोजन नहीं अब यज्ञ नहीं किया जाएगा परंतु भक्ति में ऐसा नहीं है वहां पर कर्म आवृत हो गया यदि स्वर्ग मिल जाए और भक्ति को छोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे कर्म से आवृत हो गई भक्ति क्योंकि कर्म का फल मिलने पर फिर भक्ति को छोड़ दिया गया इसी प्रकार ज्ञान का फल मोक्ष भक्ति के द्वारा मिल गया किसी ने भक्ति की और उसे मोक्ष मिल गया उस समय भक्ति नहीं छूटेगी भक्ति को तब भी करता रहेगा यदि हमें मोक्ष मिल गया और हमें भक्ति से क्या मतलब माला उठाकर मानव ठाकर तो वो भक्ति निकल जाएगी तो ज्ञान कर्म से अनावृत होने का तात्पर्य ज्ञान कर्म से हीन होना नहीं है अनावृत का अर्थ हीन होना नहीं है बल्कि अनावृत का तात्पर्य है कि कर्म के फल भोग या ज्ञान के फल मोक्ष को प्राप्त करके यदि जैसे ज्ञान का या कर्म का त्याग कर दिया जाता है ऐसे भक्ति का त्याग कर दिया जाए तो उसका नाम हुआ ज्ञान कर्म से आवृत हो परंतु भक्ति भोग फल को मिलने पर भी मोक्ष को मिलने पर भी सेवा से भक्त कभी अलग नहीं होता है वह साधक अवस्था में भी सेवा करता है और सिद्ध अवस्था में भी वह सेवा करता रहता है भले उसे का का परम वैभव भोग मिल जाए और उसे संसार से मुक्ति मिल जाए परंतु तो संसार से मुक्ति मिलने पर भी भक्ति नहीं छूटेगी संसार से मुक्ति मिलने पर यदि भक्ति छूटती है तो वो भक्ति ज्ञान से आवृत हो गई यदि स्वर्ग मिल गया और भक्ति छूट गई तो वो स्वर्ग से कर्म से भक्ति आवृत हो गई परंतु शुद्ध भक्ति कभी भी ज्ञान के फल मोक्ष कर्म के फल भोग को मिलने पर भक्ति छूटती नहीं है इस साधक अवस्था में भी श्रीमद मदन मोहन की सेवा करनी है और सिद्ध अवस्था में भी श्री मदन मोहन की सेवा करनी है सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तुप्स नाकार ब्रज लोका वृजनों का अंगत ग्रहण करते हुए हम निरंतर निरंतर सेवा करते रहे किसी का नाम भक्ति है अतः श्री प्रिया अपने प्रिया का शरीर तो पंचभूत है ही नहीं पंचभूतात्मक शरीर है क्या अधिक मनुष्यवत लीला में भी कह रही हैं कि मेरे शरीर के पंच तत्व भी यदि प्यारे की सेवा करते रहें तो मैं कृतकृत हो जाऊंगी भोल वृंदावन बिहारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रामण हरि भमण हरिंद जय गौ हरी